अच्छे विचारों को अवश्य ही कार्यरूप दिया जाए अब्दुल बहा ने कहा संसार भर में सुंदर लोकोक्तियों का गुणगान तथा अच्छे विचारों की प्रशंसा सर्वत्र सुनाई देती है सभी लोग कहते हैं कि वे अच्छाई से प्रेम करते हैं और बुराई से नफरत शुद्ध हृदयता प्रशंसनीय है जबकि झूठ बोलना घृणित है वफादारी मानवता का एक सद्गुण है और गद्दारी एक कलंग लोगों के हृदयों को प्रसन्न करना एक पुण्य का काम है लेकिन उन्हें दोहक देना गलत बात कृपावान और दयावान होना सही है, जबकि घृणा करना पाप है न्याय एक सदगुण है और अन्याय अधर्म हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह दयावान हो किसी को हानि न पहुंचाए और हर मूल्य पर ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहे बुद्धिमत्ता अज्ञानता नहीं प्रकाश अंधकार नहीं मानवता का गौरव है अपना मुख ईश्वर की ओर मोड़ना उत्तम है और उसकी उपेक्षा करना मूर्खता हमारा कर्तव्य है कि हम उत्थान की ओर मनुष्य का मार्गदर्शन करें उसको भ्रांति में न डालें और उसकी गिरावट का कारण न बनें। इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण हैं। परंतु सब लोकोक्तियां केवल शब्द मात्र है और हम उनमें से बहुत कम को कार्य रूप में परिणित होते देखते हैं इसके प्रतिकूल हम देखते हैं कि लोग भावना और स्वार्थ के प्रवाह में बह जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति केवल यही सोचता है कि किस प्रकार स्वयं उसको लाभ हो चाहे इस कारण उसके भाई की बर्बादी हो वे सभी स्वयं अपना भाग्य सुधारने को उत्सुक है और दूसरे के कल्याण की परवाह बिल्कुल नहीं करते वे केवल अपने ही सुख और शांति की चिंता करते हैं जबकि अपने सहमानवों की परिस्थितियों के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं होती दुर्भाग्यवश यह है वह पद जिस पर अधिकतर लोग चल रहे हैं परंतु बहाई बंधु अवश्य ही ऐसे न हो निश्चय ही वे इस परिस्थिति से ऊपर उठें शब्दों के बजाय कर्म उनके लिए ज्यादा ज़रूरी हों केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि कर्मों में भी वे अवश्य दयावान हों। शब्दों में वे जो कहते हैं हर अवसर पर कर्मों द्वारा वे अवश्य ही उसकी पुष्टि करें उनके कर्म अवश्य ही उनकी ईमानदारी को प्रमाणित करें और उनका व्यवहार अवश्य ही दिव्य प्रकाश को व्यक्त करें आपका व्यवहार चिल्ला चिल्ला संसार से कहे कि निश्चय ही आप बहाई हैं क्योंकि कर्म ही दुनिया को संबोधित करते हैं और मानवता की उन्नति का कारण होते हैं यदि हम सच्चे बहाई हैं जो हमें कथन की आवश्यकता नहीं हमारे कर्म संसार की सहायता करेंगे सभ्यता फैलाएंगे विज्ञान की उन्नति में सहायक होंगे और कलाओं के विकास का कारण बने कर्म के बिना भौतिक जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही बिना सहायता केवल मात्र शब्द मनुष्य का आध्यात्मिक जगत में विकास कर सकते हैं केवल दिखावटी प्रेम द्वारा ही प्रभु भक्तों ने पवित्रता प्राप्त नहीं की बल्कि सक्रिय सेवा के धैर्यपूर्ण जीवन द्वारा वे संसार में प्रकाश लाए हैं आका प्रयास करें कि आपके कार्य दिन प्रतिदिन सुंदर प्रार्थनाओं का रूप धारण कर लें। ईश्वर की ओर मुख मोड़े और सदा वही काम करने की कोशिश करें जो सही और उत्तम हो दरिद्रों को समृद्ध बनाए गिरे हुओं को उठाएं दुखियों को दिलासा दे रोगियों को स्वास्थ्य दे सहमे हुओं को आश्वासन दे पीड़ितों की रक्षा करे निराशा को आशा बंधाए निराश्रितो को आश्रय दे सच्चे बहाई का यही काम है और इसी की उससे आशा की जाती है यदि हम यह सब करने का प्रयास करते हैं तो हम सच्चे बहाई हैं, परंतु यदि हम इसकी अवहेलना करते हैं तो हम प्रकाश के अनुयायी नहीं और हमें यह नाम धारण करने का कोई अधिकार नहीं सभी हृदयों का हाल जानने वाला ईश्वर जानता है कि कहाँ तक हमारे जीवन हमारे शब्दों को कार्य रूप में परिणत करते हैं